आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए ख़ास अमरजीत कौर हमारे साथ है जो थाईलैंड से बिलोंग करती हैं और बहुत ही अच्छा उनका हिंदी इंग्लिश था तीनों ही भाषाओं में अच्छी तरह से कन्वर्सेशन करती हैं लोगों के साथ में और एक ख़ास बात उनकी है कि वो बहुत ही अच्छा जो है जब साहिब जो गुरु नानक साहिब की कुछ ख़ास बातें जिसमें लिखी होती है वो बातों को उन्होंने इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट किया है ख़ास और वो किताब मेरे पास है अ डेली टैबलेट फॉर रिमाइंडर लिखा हुआ है इस पर बहुत ही अच्छी तरह से जब साहिब लिखा हुआ है गुरु नानक देव जी का तो यूनिवर्सल जो मैसेजेस हैं उनके उनको हिंदी और इंग्लिश में उन्होंने अच्छी तरह से ट्रांसलेट किया है तो आइए उन्हीं से बात करते हैं आप सभी की तरफ से अमरजीत जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति सत जी जी सत्यकाली बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और जैसे कि हमारे सभी राजस्थान गुजरात के लोग आपको अभी सुनेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि पंजाब हरियाणा की बातें उनको सामने आएगी और कुछ गुरु नानक की खास बातें भी जो उन्होंने विश्व कल्याण के लिए कहा गया है वो भी बातें आपसे सुनना चाहेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में शुरुआत में बताएँ क्योंकि सबसे पहले तो आपकी आवाज़ से ये लोग पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो उन्हें आपके बारे में पता चले तो मेरा नाम अमरजीत है और मैं थाईलैंड में रहती हूँ मेरा जन्म थाईलैंड में हुआ है पर मैं पंजाबी हूँ मेरे मम्मी डैडी भी मेरे डैडी का भी जन्म थाईलैंड में हुआ अच्छा पर मेरे मम्मी पाकिस्तान में पार्टीशन से पहले अभी पाकिस्तान हो गए पहला तो भारत ही था तो उधर में रहते थे तो थाईलैंड में आके दोनों सेटल होए तो डैडी का जन्म थाईलैंड में यहाँ मेरे दादाजी आए थे थाईलैंड में तो वहाँ सिख कम्यूनिटी काफ़ी है और मैं थेलैंड में सिख रिलीजियस लीडर हूँ तो सिख रिलीजियस लीडर मतलब कि पच्चीस साल हो गई मैं सिख कम्युनिटी को लीड कर रही हूँ बच्चों की कैंप्स करती हूँ तीन सौ बच्चे सात सेवन डेज कैंप के लिए ऐसा हम बंदोबस्त करते हैं तो हुँ। मुझे परमारत की राह में मेरा जो माँ का दर्जा है ना उसने मुझे खींचा क्योंकि मेरे तीन बच्चे हैं और जब मेरा बेटा अभी तो वो इकतीस साल का हो गया अच्छा। पर जब वो दस साल का था तो मुझे मतलब कि ये इक्कीस साल पहले की बात है मुझे ये मन में आया कि मैं कैसे अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले आएँ तो अपने बच्चों को सुधारने के लिए एक माँ का जिम्मा उठाने के लिए मुझे परमारत के राह पर ले आए तो माँ का दर्जा मुझे मतलब कि जगह तक पहुँचाया है तो माँ बन माँ बनना कोई बहुत बड़ी बात है तो मैं सोचती थी कि अपने बच्चों को सही राह पर कैसे मैं लेकर कर रहा जी। तो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए मैं अच्छी अच्छी किताब पढ़ती थी तो उसमें मुझे ऐसे किताबें जैसे मैंने मास्टर्स मैनी लाइव्स लाइफ आफ्टर डेथ तो मुझे अपने बारे में सोच सोचने लगी कि मैं है। कैसे हम आत्मा हैं कि नहीं है और कैसे पिछले जन्म भी है कि नहीं है इन बातों में मुझे इंटरेस्ट होने लगा अच्छा। क्योंकि अपने आप खुद को पहला समझना बहुत ज़रूरी है तो जब मैंने इन सब बातों को आ, समझने की कोशिश करी तो मैंने सोचा सबसे सच्ची बात तो गुरु ग्रंथ साहब में होगा हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। सब उसको पूछते हैं और बाकी सब धर्म तो मैं जानती है सच है सच है लेकिन काफ़ी ट्रांसलेशन आ काफ़ी साल निकल चुके तो उनमें वो सच्चाई और वो औरिजनैलिटी नहीं रही हुँ, पर सिख धर्म में गुरु नानक के वचन तो अभी सच है तो मतलब शुद्ध है तो मैं उनको डायरेक्ट समझ पा सकती हूँ विद नो ट्रांसलेशन इन बिटवीन तो मैंने फिर सिख धर्म को समझने की कोशिश करी उस टाइम में मुझे पंजाबी एकदम नहीं आती थी मतलब लिखना आता अच्छा। था बोलना आता था पर पंजाबी एज अ लैंग्वेज फ्लुएंट स्पीकिंग इतना नहीं, नहीं था, था। हाँ। पर शुरू किया राह भगवान को पाने की मंजिल में निकली तो करिश्मे होने शुरू हुए क्या <laughs> तो बहुत मेरे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं वर्ल्ड यूनाइटेड सिक्स के साथ वर्ल्ड सेवा भी किया जैसे सुनामी का जो हुआ हमने उस टाइम भी सेवा किया तो उस टाइम भी मुझे बहुत करिश्मे मेरी ज़िंदगी में आए और मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि भगवान की राह पर कोई निकले तो ये हो ही नहीं सकता कि वो वो उन्हें ना मिले क्योंकि मैं निकली भला तेरह साल बारह तेरह साल लगा क्योंकि मैं गुरबानी की खोज में भगवान को समझती थी और भगवान की बातें भी सुनती थी लेकिन वो अंत में मुझे महसूस हुआ कि सब कुछ समझने के बावजूद मेरे अंदर थोड़ा खालीपन था और वो खुशी डोलता था कब किसी के हमेशा मुझे लगता था दुनिया में सब अच्छे लोग कहाँ हैं और क्यों हमें दुनिया में भगवान अच्छे लोगों के बात करते संत महात्मा ब्रह्म ज्ञानी और हम हमारे ज़िंदगी में तो कोई ऐसे है ही नहीं।, नहीं तो हम कैसे भगवान को समझ पाएंगे और तो जब जब मैं गुरबानी समझती थी तो मैं समझ तो पाती थी पर बाद में शुरू शुरू में तो बहुत मुझे तेरह साल निकला तो मैं जो सीखती थी बच्चों को सिखाती थी तो उन वो मेरा ड्यूटी माँ का तो अच्छा रहा लेकिन मेरा अपना अंदरूनी खोज बढ़ रहा था और आत्म खोज और भगवान की खोज और कि अनंत पे आ मेरी माँ सतगुरु में पाया लेकिन मुझे तो अनंत मेरा तो डोलता है और जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे ये सब पंक्तियाँ मैं पढ़ती थी पर मैं सोचती थी पर मुझे तो लोग दुख लगता है दुख होता है पर लिखा है ग्रंथ में कि नहीं होना चाहिए दुख जिसके सिर भगवान है तो मेरे मैं तो भगवान की पाठ भी करती हूँ सब कुछ उनको समझने की कोशिश भी कर रही हूँ तो मुझे दुख क्यों लग रहा है तो इसका मतलब कुछ है जो इन शब्दों में है लेकिन हम उनको समझ नहीं पा रहे हम उनको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे तो इन शब्दों को पढ़ कर, मुझे लगा कि आ, मैं कुछ गहराई में मतलब मेरा चढ़ाई हो रहा था आत्म रास्ते पे मुझे लगा रूहानी रूहानियत पर पर एक जगह पे पॉज पे आ गया था जैसे प्लेटो में ऊपर पहुंच गई वो कहीं लेकिन प्लेटो में आ गया था कि अब और मुझे लग रहा था कि दुनिया में और उस टाइम में मेरा दुनिया मेरे जिंदगी का मैं बोलूँगी मेरा सबसे डेप्थ ऑफ सैडनेस महसूस हुआ चालीस साल की उम्र ये दस साल पहले की बात है और उस टाइम में मुझे लग रहा था कि दुनिया में सब एक दूसरे के दिल तोड़ते हैं और एक दूसरे को नीचे गिराना चाहते हैं पीठ के पीछे बातें करते हैं और मैं इतना सेवा करती थी गुरुद्वारा का और मुझे इतना कैम्प्स करने को मिलता था दुनिया में सब जगह मैं जाती थी बहुत इज़्ज़त मिलता था पर दरवाज़ा के पीछे जो जो जिस जिस से भी मैं मिलूं उसमें वो सच्चाई नज़र नहीं आई और गुर गुरु ग्रंथ साहब में लिखा था कि ब्रह्म ज्ञानी के खोज में तो मैं सोची थी दुनिया में सब ब्रह्म ज्ञानी कहाँ हैं क्योंकि जिस चीज़ को भी मैं मिलती थी उसमें वो ब्रह्म ज्ञानी की बात नहीं थी भला वो अच्छे इंसान हैं पर वो जे आ, मतलब कि भ्रह्म ज्ञानी नहीं थे तो ऐसे हाँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह का आपने मेडिटेशन का जो एक्सपीरियंस है और जो चीज़ें आपने गुरु ग्रंथ साहिबा में जो भी बातें आपने देखी सीखी बहुत ही अच्छा लगा और मैं कहूँगा कि इन सभी के साथ साथ में वर्तमान समय में जो लोग जीवन जी रहे हैं उनमें क्या चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन को सार्थक समझे या अच्छा महसूस करने लगे मैं वही अपना इंट्रोडक्शन में यही बोल रही थी कि मैं रिलीजियस लीडर पहुँच गई और फिर मुझे ब्रह्मा कुमारीज मिली तो मैं समझती हूं कि मेडिटेशन जो मैं करती थी हाँ, हाँ, पहला, पहला और ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद जो मैं करती हूं उसमें बहुत फ़र्क अच्छा पहला भी मैं भगवान से बातें करती थी पहला भी मैं बहुत प्यार करती थी भगवान को अपना विश्वास बहुत था पर उस टाइम में मेरा बाबा से इंट्रोडक्शन नहीं था नहीं, नहीं। तो ये सिर्फ मैं जब कोर्स किया जब मैं और मेरा रूहानी यात्रा पर बहुत अच्छे अच्छे महापुरख भी मिले मुझे जैसे राधा स्वामी के गुरुजी भी मुझे बुलाकर अपने साथ मीटिंग किया इंडिविजुअल 45 मिनट्स का मीटिंग था जो उन्होंने कभी किसी को बुलाया नहीं, नहीं। आम लोग मांग के उनसे बातें करते थे तो वो एक मेरी जिंदगी में ब्रह्मज्ञानी की मुलाकात हुई और श्री श्री रविशंकर से भी मेरा मुलाकात हुई क्योंकि मेरा धार्मिक खोज बहुत सच था तो मैं कहूंगी कि जिंदगी में वो यहाँ जो राजयुग सिखाते हैं ना मैं जानती थी मैं आत्मा पर उसकी एक्सपीरियंस नहीं थी तो अभी कहाँ मैं टिकी हूँ कैसे टिकी हूँ इस शरीर में बरकुटी के बीच में चमकती सितारा ये सब नज़ारा आता है जो विजन है ना बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन के लिए तो विजन और फीलिंग और थॉट, ये तीनों मिलाके, विजन फीलिंग और थॉट, मतलब अंदरूनी दृष्टि महसूस और ख्याल ये तीनों अगर हम योग में यूज़ करें पॉइंट ऑफ लाइफ देख के और वो कम्यून करें कनेक्शन करे बाबा से इन तीनों को यूज़ करके तो फैसिलिटीज़ को तो हमारा योग लगेगा लगाए मतलब कि हमारा फल सौ परसेंट है अगर हम सिर्फ विजन यूज़ करेंगे तो वो तो वन थर्ड होगा अगर हम सिर्फ फीलिंग यूज़ करेंगे तो वो वन थर्ड होगा और अगर हम सिर्फ थाट यूज़ करेंगे तो हमारा थाट तो भटकेगा ही क्योंकि विजन के बिना तो थॉट तो बट रखता है।, है तो इसी लिए यहाँ पे एक्यूरेसी ऑफ भगवान का जो आ, इंट्रोडक्शन है जो आज मैं यहाँ आई हूँ गॉड्स प्लान के इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस में और आज ही आ, बहुत अच्छा सुबह का इंट्रोडक्शन क्लास हुआ वी के हुँ, लिए कि भगवान कौन है तो उसमें भी बहुत गहरी गहरी बातें बताई है जो मुझे समझ में आ गई तो जो सेंटेंस मैंने अभी पहला बोला आप तो ना जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सोदो कैसा पावे मैं भगवान को चाहती थी पर जिस वक्त मुझे दुख लगता था उस वक्त भगवान मेरे सिर के ऊपर नहीं थे क्योंकि मैंने भगवान को उस क्षण में याद नहीं किया तो जब भी हम दुखी में जा दुख होते हैं या दुखी में दुखी होते हैं है तो उस क्षण में मैं थोड़ा सॉरी करना चाहती तो मेरे हिंदी इतना परफेक्ट नहीं है क्योंकि मैं थाईलैंड की हूँ और <laughs> थाईलैंड में कभी हिंदी नहीं बोलती हूँ तो जितना भी बोल रही हूँ से मैं सीख रही हूँ दोबारा जिस क्षण हम बाबा को मन में रखते हैं उस क्षण हमें हम दुखी कभी हो ही नहीं सकते तो उस सेंटेंस का ये मतलब था जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे तो मैं इस बात को समझ गई तो इसलिए जब मुझे दुख होता है तो उसी क्षण मैं भगवान को पास ले आती हूँ और मैं खुशी में चली जाती हूँ तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास जी अच्छा अनुभव है आपका और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस किस तरह से हम लोग जो है अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं जो भी हम लोग कर रहे हैं उसके साथ में जो एक सही रास्ता जिसको कह सकते हैं और जिसमें तीनों चीज़ें आ जाएं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक आपने कहा थाट दूसरा आपने कहा फील और तीसरा आपने कहा विजुअलाइजेशन जब ये तीनों चीज़ें हमारे साथ जुड़ जाती हैं तो हम सही चीज़ों को कर सकते हैं और अच्छी तरह से जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उस चीज़ को पा सकते हैं और जहाँ हम मन एकाग्र करना चाहते हैं वहाँ पर हम अपना मन को एकाग्र भी कर सकते हैं और वो शक्ति वो सोर्स से वो एनर्जी हम लोग ले सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़कर इतनी अच्छी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए त्रिवर्ग त्रिवाधे अगम जे अगाधे शुभ सर्वभागे अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप हैं अछ अछूत है, के नरक प्रणाश पृथ्वर्वासे निरुक्क प्रवाह सदैव सदा विभुक्त है, स्वरूप हैं परूप हैं कत सदा है विभुगत प्रवाह अनुक्कत स्वरूप है, है परजुगत अनुखें चाचरी छंद अपंगे अनंघे अपेखे अलेखे अपर्म है अकर्म है अनाध है जुगाधे है। अजय हैं अबे हैं अभूत हैं अदूत हैं अनास हैं उदास हैं अतंधे है, अबंधे है। भक्तें विरक्त हैं अनासें प्रकाशें निचिंथें सुनिंथेंगम हैं हैं अनिथे सुनिधे अजात हैं अजात हैं अनिथे सुनिथे अजात हैं अजाधरप्र छप प्रसाद हंता मुक्ता साद नमो नरक नर्कनाशे सदव प्रकाशे अनंगम स्वूपे अभंगम विपूते परमाथ परमाथे सदा सर्वसाथे अगात्वे नामे अना त्रृभंगी त्रिकाी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे ना पोत्रे ना पुत्रे ना सत्रे ना मित्रे ना नाते ना माते ना जाते ना पाते निर्साक शरीक है अमितो अमीख सदैवन प्रवाह अजय है अजा है भगवती क्षंत प्रसाद के जाहिर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं अमेसल सलाम है समस्तल कलाम हैं साइब दिमाघ है के हुसनल चरागे के कामल करीम है के राज कृंदे करी मुल कमाल है के हुसनल जमाल है मुल्क उल्खे राज हैं गरीबुल निवाज़ रिवाज है हरी फुल शिकन है हेरा सुलफिकन है कलंकन परनासे समस्तुल निवास है गनीम है रजायक रही है समस्तुल जुबाह के साह के राहें के नरक प्रणास बहसतुल निवास है सरबुल गवन है हमेशल गवन है तमीज़ है समस्तल अजीज है परम परम ईशे समस्तल अधिसे अदे सल अलीखें हमेशल अति जमीनल जमा है अमीकल इमा है करीमल कमाल है के जुरत जमाल है अचलंग प्रकाशे के अमित सुबास के अजब स्वरूप के अमित विपुत है के अमितो पसाहें के आत्म प्रवाहें के अचलंक अमितो अभंग मधुभार तो प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अर बारे अगंज हर नर प्रभांजे अनगन प्रणाम मुन सलाम हर नर अखंड पर नर अमंड भव अनास्मुन मन प्रकाश गुण गुणगण प्रणाम जल थल मुदाम अंश जे अंग आसन अभंग कुमा अपार गित उदार जल थल अमंड दिशिश अभंग जल थल महं दिशिष बेयंत अनुभव अनास्त कर रास आजान बाे कै सदा ओंकार आद कथनी अनाथ खलखंड खियल गुरु बरे अकार कर प्रणाम चितरण नाम अनच्छिज ग चंज गाथ अनज बात अनुट भंडार अनठट अपार अदीठ तर्म अतटीठ तर्म अनव्रण अनदाता महंत हर बोल मना छत प्रसाद करणालय है अर काल्य है खल खंडन है मैं मंडन जगतेश्वर हैं परमेश्वर हैं कल कारण है सर्वरण है नृत्य के कृण है जग के कर्ण है मन मान्य है जग हैं है सर्वंभर हैं सर्वंकर हैं सर्वपाश्य हैं सर्वनाश हैं है। करुणा कर हैं विश्वंबर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रहण्डस हैं खल खंडस हैं पर ते पर है करुणा कर जप्पा जप हैं अथपा थप हैं अकृता कृत हैं अमृता अमृत है मृत हैं कर्णाकृत है अकृता कृत है धरणी धृत हैं अमृतेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृता कृत है अमृता अमृत है अजब्बाकृत है अमृता अमृत है नरनायक अम्रत है खलकायक है विश्वंबर अम्रत है कर्णालय है नित नायक है सर्वपायिक है, है, हैं पंजन है अर गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं करता कर हैं हर ता हर है परमात्म है सर्वात्म हैं आत्म बस हैं जस के जस हैंयंक प्रया छंद सूर्जी सूर्जी, नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राजे राजे नमो इंद्रंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो वृंदे नमो बीज बीजे नमो राजताम संसात रूपे नमो परम तत्म अतत् स्वरूपे ुद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो को पोज नमो पान पाने नमो, नमो सात रूपे नमो इंद्र इंद्रे कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बंके बंकेी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक श्री क्षम अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज अभंज अलख अपथ अकाल दयाल अलेख अपेख नाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजोन अमोनी नागे न ना रंगे नूपे नरेखे अकर्मक अभर्मं अगंजे अरेकेजं पर छंद नमस्तूल परणमी अगंजल प्रणसे समस्तुल निवासे कामं पूते, समस्तल समस्तुलकर्म प्रणसी सुधर्मुते सदा सच्चिदानंद शत्र प्रणसी करीमूल कुंदा समुलवासी अजाय विपूते गजाये गणि हरियमूल रहीने भुक्ते जुगते यालिम स्वपे सदा अभंगं भुक्ते जुगते अंगसंगे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 अमरजीत जी से बहुत ही अच्छी बात है उन्होंने बताया अपना मेडिटेशन का जो यात्रा है एक स्पिरिचुअल वे के बारे में उन्होंने बताया और किस तरह से उनको सही चीज़ जब मिली तो उनके जीवन में एक अलग फीलिंग आया और उन्होंने अपने घर में ही मेडिटेशन सेंटर भी शुरू किया और वहां पर भी बहुत सारे लोग आते हैं तो इनका जो खुद का एक्सपीरियंस है उससे भी अच्छा एक्सपीरियंस लोग वहाँ आ करते हैं तो उनकी खुशी देख कर, इनकी खुशी बढ़ती है तो एक किताब है जो उन्होंने लिखा है गुरु नानक देव जी के बारे में यूनिवर्सल स्परिचुअल मैसेज जब साहिब का तो इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप किस तरह से इस बुक की तरफ आपका आकर्षण हुआ कैसे इसको बनाना आपने शुरू किया उसके बारे में बताइए हाँ जी एक्चुअली जब मैं अपनी आ, मैं समझती हूँ गुरु ग्रंथ साहब के खोज के अंत में मधुबन पहुँचने से पहले मैं जब बहुत दुखी थी और मेरे जिंदगी में बहुत सारे आ, प्रॉब्लम्स और हाइट जिसको मैं बोलती हूँ डेप्थ ऑफ सैडनेस में पहुँच गई थी तो उस टाइम में मैं बहुत बीमार थी हुँ, हुँ, हुँ. तो पता नहीं क्या अमृतवेला रोज़ मैं जप साहब के मेरे से मैं पोए पोएट्री लिखती हूँ तो जप साहब जो गुरु ग्रंथ साहब का सबसे पहला वचन है गुरु नानक देव जी का बाणी है हुँ. उसका ट्रांसलेशन मेरे से निकलता था हुँ. तो मैंने सोचा एक पौड़ी निकलेगा दो वर्ष निकलेंगे तीन वर्ष निकलेंगे तो करती गई तो हर सुबह अमृतवेला में मैं ये जपजी साहब का ट्रांसलेशन करती थी अच्छा। और बहुत ईजिली निकलता तो ऐसा तीन महीने में मैंने पूरा जपजी साहब का 38 एट पॉरीज ट्रांसलेट किया पोइटिक इंग्लिश में पोइट्रिक इंग्लिश में हिंदी में नहीं किया, हिंदी में नहीं किया। इंग्लिश पोइट्री हिंदी में इतना मैं बोल लेती हूँ पर मैं इतना लिख सकती हूँ मैं पोइट्री भी कभी कभी ट्राई करती हूँ क्योंकि बर मैं मैं इंडिया में मेरी पढ़ाई हुई तो मसूरी यूपी उत्तर प्रदेश में और बोर्डिंग स्कूल क्रिस्चन स्कूल में तो इंग्लिश इज़ माय फ़र्स्ट लैंग्वेज हिंदी में मैं बोल लेती हूँ तो ये जो जपजी साहब मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन निकला वो जैसे कि करिश्मा जैसा है तो मैंने इसको टेबल टॉप बना है किताब नहीं है नहीं। ये टेबल के ऊपर रखने वाला पेज टर्नर है तो यहाँ मधुबन में करुणा भाई के पास में रखी हूँ काफ़ी जिसने भी लेना हो तो एक कॉपी ले सकते हैं अगर हाँ। उन दस साल बाद मैंने प्रिंट किया क्योंकि उस टाइम में मैं मैंने लिखा अपने अंडरस्टैंडिंग से पर दस साल बाद अपना एक्सपीरियंस से उसको रीएडिट करके आ, बाबा के ज्ञान के साथ एकदम एक्सपीरियंस <laughs> करके अब मैं फील करती हूँ मैं दुनिया के साथ शेयर करती हूँ पहला जी। तो सुनी सुनाई नॉलेज था अब मेरा तजुर्बा है मेरा एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस आपके पास है तो ये एक एक पन्ना मेरा एक्सपीरियंस है और फर्स्ट फोर पेजेस में मैंने ये भी लिखा है कि कैसा मैं ये आ, मतलब ये किताब कैसे मैं शुरू किया और कैसे ये बनी और हैरानगी की बात है इंडिया में प्रिंटेड हुई है और मैं इंडिया में आई भी नहीं ई मेल्स राय ही प्रिंट हो गए क्या बात <laughs> क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से एक एक्सपीरियंस हो जाता है उस परमात्मा के साथ में तो वो पल हमें हज़ारों खुशियाँ दे जाता है और उसके ज़रिए कई चीज़ें जो है आ, लोगों तक पहुँचाने के जरिए में एक किताब ये कैलेंडर किताब जिसको कह सकते हैं वो भी आपके द्वारा बना तो ये भी एक अनुभव है जो शेयरिंग के रूप में लोगों के बीच में जाता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति उनकी आस्था बनी रहती तो आइए आगे बढ़ते हैं इनके साथ में कुछ लोग आए हुए हैं उनसे भी बातें करेंगे और मैं चाहूंगा कि वो थाई में बताएंगे और आप हिंदी में उनको ट्रांसलेट करेंगे बट नाउ मो आई फाउंडली कैन एक्सटेंड a believe and, and it's real and it's uh, so wonderful to have uh this organization that uh, i really for found and and this should be our way of life because mm -hmm. our religion mm -hmm. is peace mm -hmm. you yeah. got peace from this uh, practice yes as well yes <laughs> buddha taught us many ways many thing about life and you know everybody aim when you believe in a religion we want to be in light and we want it to be peaceful happy in a long long term mm -hmm -hmm. especially we stay harmony mm -hmm. yeah one thing i want to know about that uh, yourself because people from uh, india uh, rajasthan and gujarat especially two states are listening to you so please introduce yourself my name is patita uh, uh, But I live in England. My mm. married and husband, that uh, Englishman, so they call me Mary. Achcha. So Mary <laughs> English is uh -huh. my name. Okay, yes. good name. Yes, thank you. Uh -huh. She's from I Thailand. I graduate as English teacher in Thailand, uh -huh. and I teach in international school. I live abroad. I live in England for 18 years. That's that's mm. very good, very good. Any experience of meditation? So how you feel? I had some experience with meditation. Mm -hmm. I'm a strong Buddhist uh religion believer, mm -hmm. but I wasn't really pay attention a lot to mm -hmm. meditation. Mm -hmm. Uh basically life is just hectic and <laughs> I do a lot of volunteer works and uh, so uh come in here for the last 2 3 days yeah. that uh, I'm experience this is much much easier to meditate and there You know how to meditate. It was nothing connecting to anything mm -hmm, before. Mm -hmm, before, but now we have the. You have connected. Yes, we yeah, have. Yeah, very uh, good. Very good. Yes, we have the supreme power that we can connect it. I think it wasn't difficult for me at all. Ah, sure. And achha. I, I found maybe the history of my practice a little bit and little bit. By little bit, so this is really a big achievement for me, and I feel really <laughs> happy to be here. Okay. Iska, um, बहुत मतलब आए हैं और बहुत enthusiasm <laughs> hai जी जी hai और जी और काफी खुशी काफी hai. खुशी भी है. चलिए दोस्तों आगे बढ़ने बहुत ही अच्छा लग रहा है yeah. और अभी बात कर रहे थे. इंग्लिश जी से जो इंग्लैंड और थाईलैंड से बिलोंग करती हैं और पहले से उन्होंने बुद्धिज़्म रिलीजन को अपनाया था और बुद्धिस्ट की प्रैक्टिस कर रही थी लेकिन अब जैसे ही यहाँ पर तीन दिन से मेडिटेशन कर रही हैं मैंने इंग्लिश जो है बहुत अच्छी तरह से उस मेडिटेशन को सीखा है और बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें अच्छा लग रहा है शांति का अनुभव हो रहा है ये उन्होंने बताया थैंक यू सो मच हेलो नमस्कार <laughs> Namaste. Namaste. Uh please introduce yourself. Yeah. My name is Kunchali. Seems to be Sapya. Yeah. I came This is my first time that I visit Indian. Oh, oh. oh I really impressed. I I went to Taj Mahal that fulfill my uh my dream, okay? Uh I I I want to visit uh Taj Mahal and after that uh I joined the convention here. I really uh impressed. Uh बा, बा इन माउंट ओके ओके बहुत बहुत अच्छा, लग बहुत अच्छा।, रहा है। अच्छा। में आके और <laughs> बहुत हुई है जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके एंड मैं चाहूंगा कि हमारे सभी जो अमरजीत जी जिन थाईलैंड के ग्रुप को लेकर आई हैं उनके साथ हमारी बातचीत हो रही है और हम उनके साथ जो वो इंग्लिश में बता रहे हैं अपने अनुभव को और हाँ, हम लोग उसे हिंदी में समझने की कोशिश कर रहे हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और एक हमारे साथी हैं जो अमर जी, जी के साथ आए हुए हैं हेलो नमस्कार <laughs> I I शुक्रिया वर्ड आई आई रिमेंबर विजिटेड इंडियन फॉर एम सो अच्छा अच्छा yes. I just visit Rajasthan mm -hmm. for the first time. I uh, I really appreciate that it. here it's my impression to be here and also visit this radio station. Uh, my name is Rachaniwan. I from the Ministry of Public Health and I I work for the health of maternal and child health. in thailand in my country okay yes <laughs> sometimes uh, during working i spent time for the first time in india to have the conference in world health organization mm -hmm. in new delhi okay okay ama so, ji ji kya batana chahti hai zara hamare shrotaon ko hindi mein bataiye तो ये इसका नाम रचनी वाना ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आई है तो ये गुरु कृपा मेडिटेशन क्लासरूम में आके थोड़ा ज्ञान सीखा हाँ। और हमने उनको इनवाइट किया तो ये यहाँ ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन बहुत पसंद कर रही हैं और यहाँ का क्लासेस बहुत सुन रहे है शिवानी का भी क्लासेस सुना तो इनको बहुत अच्छा लगा है okay, अभी okay. हमारे साथ uh, दो है जो uh, थाई में शैद बोलेंगे हा, या हा। छोटा इंग्लिश बोलेंगे तो ये है हर्बल हर्बल डॉक्टर हर्बल डॉक्टर अच्छा नेचुरल पेट तो ये uh, सिर्फ हेलो नमस्ते ओह हेलो <laughs> <laughs> uh, उसका पहली बार है इंडिया में आना <laughs> जी जी जी स्वागत है आपका वेलकम टू इंडिया ओके इसको वो हमारा सोलर सेल बहुत अच्छा लगा और पहली बार थाईलैंड uh, मतलब यह इंडिया आए हैं mm -hmm -hmm. और ये भी मेरे मेडिटेशन क्लासरूम गुरु कृपा थाईलैंड में आए Very और वहाँ भी मेडिटेशन किया तो इनको भी क्लासेस के बहुत uh, मतलब बहुत खुश है यहाँ में रह रहे हैं और मधुबन का वॉम और हॉस्पिटैलिटी <laughs> के साथ बहुत खुश है क्या ओके ओम शांति एक और ब्रदर है नाम है, है ये ये भी थाई थाई थाई में में में, एक एक सेंट, तो सेंटेंस बोलेंगे, फिर मैं ट्रांसलेट जी जी जी। प्रयोग वेलकम คือหากเอ่อก่อนครั้งแรกเนี่ยก็ขออธิษฐานว่าให้ทํามีโอกาสได้กลับมาศรีดุนแดนพุทธภูมิอีกก็ได้มีโอกาสกลับมาครั้งที่ 2 ในในปีนี้ซึ่งมีการทราบก่อนเดินทางแค่ 2 สัปดาห์เท่านั้นเองพุทธบุรุษฮะ मुझे यहां आने दूसरी बार में इंडिया आ रहा हूं और पहला मैं बुद्धिस्ट का आचार्य वो यात्रा में आया था तो यहां सिर्फ 2 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले पता चला นี่ว่าเป็นยังไงชอบยังไงเท่านั้นคือคือเอ่อจีนเฉิงที่ก็อยากทัศนมหาันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากมาก็ได้ประทับใจว่าเพราะเป็น 1 ใน 4 มหัศจรรย์ของโลกก็ได้มาสนใจนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ประทับใจก็คือมหาฤจิบัญญานซึ่งสร้างมาว่าถ้าตะวันตกอ่ะคือเทคโนโลยีแต่ถ้าตะวันออกต้องทางด้านจิตวิญญาณจะต้องอินเดียกับจีนเท่านั้นซึ่งได้มาแล้วก็ไม่ผิดหวังเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือผู้บัด ประทับใจว่าไม่มีแบ่งเชื้อชาติศาสนาสอนให้ทุกคนทําความดีโดยนับถือพระเจ้าซึ่งเราพูดก็จริงแต่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าแต่ก็เราเน้นความความดีซึ่งจะทําให้การที่เราเราเน้นทําความดีจะทําให้ไม่มีเชื้อชาติศาสนาจะไม่มีสงครามทุกคนจะมีแต่ความสงบสุข तो वो कह रहा है कि उसका ताजमहल आया तो बहुत खुश हुआ हम लेके गए थे उनको ताज ताजमहल दिल्ली में ओम शांति रिट्रीट सेंटर में रहे और वहाँ का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और आ, आ, बोल रहा है कि चाइना और इंडिया को उसने जाना हुआ था कि बहुत स्पिरिचुअल है और यहाँ आके उसका मन बहुत भर गया और बहुत अच्छा लगा उसको कि सच में इंडिया में और ये ब्रह्मा कुमारी इसका संस्था जो है सच में सबको साथ में आ, डालते हैं किसी को अलग नहीं करते हैं और ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है तो इसको इस, ये बहुत पसंद आया और बहुत कुछ मिला है दिया आखिर में वो बहुत अच्छी बात कही और कहना चाहता है कि उसको इधर का क्लासेस और मेडिटेश और जो स्पीकर्स ने शेयर किया कन्वेंशन हॉल में डायमंड हॉल में बहुत बहुत अच्छा लगा और वो प्रैक्टिस करेगा और सारी दुनिया को बताएगा कि यहाँ ज़रूर आना है और यहाँ की क्लासेस सुनना है और प्रैक्टिस करना है ओम शांति एवरीबडी ओम शांति मैं आपको गुरबानी का जो पंक्ति मुझे जगाया है और मेरे दिल में ये ख्याल आया कि भगवान क्या चीज़ है और क्यों मिलना चाहते हैं क्या जाना क्या जाना क्या होएगा रिमाई होएगा रिमाई हर दर्शन बिन रहन न जाए हर दर्शन बिन रहन न जाए क्या जाना क्या जाना क्या होएगा रे रेमाई होएगा रे रेमाई तो ये गुरबानी के थोड़े पंक्ति है जिसने मेरी रूह को जगाया है कि हरि का दर्शन क्या है और कैसे हम उसको पा सकते हैं hmm. और गुरबानी में एक और शब्द मैं गाऊँगी दो, दो सेंटेंस hmm. जो मुझे लगा कि परमारथ हमारा जिंदगी का मकसद है पई प्रापत मनुख देहोरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया पही प्रापत मनुख देहोरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया और काज तेरे न काम मिल साथ संगत केवल नाम पई परापत मनुख देहोरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। सरंजाम लाग पवचल तरन के जन्म प्रथा जात रंग माया के दुनिया में इतना हलचल है माया है और हम उसको पार कैसे करें तो ये मकसद है जिंदगी का कि हमको इस झंझट से कैसा निकलना है तो केवल नाम भई परापत मनुख देहरिया गोबिंद मिलने की ए तेरी बरिया तो ये गुरबाणी के दो छोटे छोटे गीत हैं जी आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है इसी के साथ मैं कहूँगा हमारे साथ विशेष मुलाकात में जुड़कर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए अमरजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जूनी सैवं गुर प्रसाद जब आद सच जुगा करता पुरख निरपो निरवै हकाल मुहूर्त अजूनी सर्वम गुर प्रसाद जब आद सच नानक हो भी सच वाहू जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह बोले सोलहा आद सच, सच सच, सच। है भी सच, भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोची रख चुप चुप न होवे जे नारुखिया भुख न बना पुरिया पार सह सियाड़ पलख हो ना इक् ना चल नान भी सचया जोनी से गुर परसाद सच सच सच सच है भी सच, ना भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोची लखार चुप चुप न होवे लाई नार गया भुख ना तेरे ज बना पूरी पार सह सड़ पलख हो इक न चल नानव सचार हो पाले पार हुक्म रजाई चलना नानक अकाल मूर्त अजूनी नी सुर प्रसाद जब आदि सच जुगा सच है भी सच नानक हो सी सच सोचे सोच न होवे जे सोची रखबारे चुप चुप न होवे हालतार भिया भुख ना तरी ज बना बुरी पारह